गोकर्ण उवाचं तो गयापिंडो मत विधान तत्क नुक्सी मश्चर्यद महत हई भ्राद मै तीर्थ गयापिंड दत् गयाश्राद्ध विधानत यं तेन कथम न मुक्त ಇದ್ ಮಹ ಮಹದ ಆಶ್ಚರ್ಯ